संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व संजय के प्रति भगवान श्री कृष्ण के वचन भगवान श्री कृष्ण ने कहा संजय जिस प्रकार मैं पांडवों को विनाश से बचाना चाहता हूँ उनको ऐश्वर्य दिलाना तथा उनका प्रिय करना चाहता हूँ उसी प्रकार अनेकों पुत्रों से युक्त राजा झित्राष्ट्र के अभ्युदय की भी शुभकामना करता हूँ मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि दोनों पक्ष शांत रहें राजा युधिष्ठिर को भी शांति ही प्रिय है यह बात सुनता हूँ और पांडवों के समक्ष इसे स्वीकार भी करता हूँ परंतु संजय शांति का होना कठिन ही जान पड़ता है जब झिताष्ट्र अपने पुत्र सहित लोगवश इनका राज्य भी हड़प लेना चाहता है तो कलह कैसे नहीं बढ़ेगा तुम यह जानते हो कि मुझसे या युधिष्ठिर से धर्म का लोप नहीं हो सकता तो भी उत्साह के साथ अपने धर्म का पालन करने वाले युधिष्ठिर के धर्म धर्मलोभ की शंका तुम्हें क्यों हुई ये तो पहले से ही शास्त्रीय विधि के अनुसार कुटुम्ब में रह रहे हैं अपने राज्य भाग को प्राप्त करने का जो ये प्रयास करते हैं इसे तुम धर्म का लोभ क्यों बता रहे हो इस प्रकार के गार्हस्थ जीवन का भी विधान तो है ही इसे छोड़कर वनवासी होने का विचार तो ब्राह्मणों में होना चाहिए कोई तो गृहस्थ धर्म में रहकर कर्मयोग के द्वारा पारलौकिक सिद्धि का होना मानते हैं कुछ लोग कर्म को त्याग कर ज्ञान के द्वारा ही सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं परंतु खाए पिए बिना किसी की भी भूख नहीं मिट सकती ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी के के लिए भी के घर भिक्षा का विधान है इस ज्ञान योग की विधि का भी कर्म के साथ ही विधान है ज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म उच्छिन्न हो जाता है बंधन कारक नहीं होता इनमें कर्म को त्याग कर केवल सन्यास आदि को ही जो लोग उत्तम मानते हैं वे दुर्बल हैं उनके कथन का कोई मूल्य नहीं है संजय तुम तो संपूर्ण लोकों का धर्म जानते ही हो ब्राह्मण छत्रिय और वैश्यों का धर्म भी तुम्हें अज्ञात नहीं है ऐसे ज्ञानवान होकर भी कौरवों के लिए तुम हट क्यों कर रहे हो राजा युधिष्ठिर शास्त्रों का सदा स्वाध्याय करते हैं अश्वमेध और राजस्वी यज्ञों का अनुष्ठान भी इन्होंने किया है इसके सिवा धनुष कवच हाथी घोड़े रथ और शस्त्र आदि से भी धड़ी भांति संपन्न है पांडव स्वधर्मानुसार कर्तव्य का पालन करते रहें और क्षत्रियोचित युद्ध कर्म में प्रवृत्त होकर यदि दैवस मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए तो इनकी वह मृत्यु उत्तम ही मानी जाएगी यदि तुम सब कुछ छोड़कर शांति धारण करने को ही धर्म मानते हो तो यह बताओ कि युद्ध करने से राजाओं के धर्म का ठीक ठीक पालन होता है या कुछ या युद्ध छोड़कर भाग जाने से इस विषय में मैं तुम्हारा कथन सुनना चाहता हूँ पांडवों का जो राज्य भाग धर्म के अनुसार उन्हें प्राप्त होना चाहिए उसे धित्राष्ट्र सहसा हड़प लेना चाहता है उसके पुत्र समस्त कौरव भी उसी का सांस दे रहे हैं कोई भी प्राचीन राजधर्म की ओर दृष्टि नहीं डालता लुटेरा छिपे रहकर धन चुरा ले जाए अथवा सामने आकर बलपूर्वक डाका डाले दोनों ही दशा में वह निंदा का पात्र है संजय तुम्हें बताओ दुर्योधन और उन चोर डाकुओं में क्या अंतर है दुर्योधन तो क्रोध के वशीभूत हो रहा है उसने जो छल से राज्य का अपहरण किया है उसे लोभ के कारण धर्म मानता है और राज्य को हथियाना चाहता है किंतु पांडुओं का राज्य तो धरोहर के रूप में रखा गया था उसे कौरव लोग कैसे पा सकते हैं दुर्योधन ने जिन्हें युद्ध के लिए एकत्रित किया है वे मूर्ख राजा लोग घमंड के कारण मौत के फंदे में आप फंसे हैं संजय भरी सभा में कौरवों ने जो बर्ताव किया था उस महान पाप कर्म पर भी दृष्टि डालो पांडुओं की प्यारी पत्नी सुशीला द्रौपदी राजस्वला की अवस्था में सभा में लाई गई पर भीष्म आदि प्रधान कौरवों ने भी उसकी ओर से उपेक्षा दिखाई उस समय यदि बालक से लेकर बूढ़े तक सभी कौरव दुशासन को रोक देते तो मेरा प्रिय कार्य होता और धृतराष्ट्र के पुत्रों का का भी भी सभा में बहुत से से राजा थे परन्तु दीनता किसी भी उस अन्याय का विरोध नहीं किया जा सका केवल विदुर जी ने अपना धर्म समझकर कर मूर्ख दुर्योधन को मना किया था संजय वास्तव में धर्म को बिना समझे ही तुम इस सभा में पांडुनंदन युधिष्ठिर को ही धर्म का उपदेश करना चाहते हो द्रौपदी ने उस सभा में जाकर बड़ा दुष्कर कार्य किया जो कि उसने अपने पतियों को संकट से बचा लिया उसे वहाँ कितना अपमान सहना पड़ा सभा में वह अपने शसुरों के पास खड़ी थी तो भी उसे लक्ष्य करके सूत पुत्र कर्ण ने कहा याज्ञ अब तेरे लिए दूसरी गति नहीं है दासी बनकर दुर्योधन के महल में चली जा तेरे पति तो दावों में हार चुके हैं अब किसी दूसरे पति को वर ले जब पांडव वन में जाने के लिए काला मृगचर्म धारण कर रहे थे उस समय दुशासन ने यह कितनी कड़वी बात कही ये सब के सब नपुंसक अब नष्ट हो गए चिरकाल के लिए नरक के गर्त में गिर गए संजय कहाँ तक कहें जुए के समा समय जितने निंदित वचन कहे गए थे वे सब तुम्हें ज्ञात है तो भी इस बिगड़े हुए कार्य को बनाने के लिए मैं स्वयं हस्तिनापुर चलना चाहता हूँ यदि पांडवों का स्वार्थ नष्ट किए बिना ही कौरवों के साथ संधि कराने में सफल हो सका तो मैं अपने इस कार्य को बहुत ही पुनीत और अभ्युदयकारी समझूंगा और कौरव ही मौत के फंदे से छुट जाएंगे कौरव लताओं के समान है और पांडव वृक्ष की शाखा के समान इन शाखाओं का सहारा लिए बिना लताएं बढ़ नहीं सकती पांडव झित्राष्ट्र की सेवा के लिए भी तैयार हैं और युद्ध के लिए भी अब राजा को जो अच्छा लगे उसे स्वीकार करे पांडव धर्म का आचरण करने वाले हैं यद्यपि यह शक्तिशाली योद्धा है तो भी संधि करने को उद्यत है तुम ये बात ये सब बातें धित को अच्छी तरह समझा दो